भाव से चलेगा ना इसका सा भावित्री भाविता व्या भावधि सा भावित्री मैंने वर्धित्री अभी जिसकी गर्भवृद्धि हो रही है ऐसी है वह स्त्री वर्धित्री किसको वर्णन कर रही है केवल अपने शरीर को नहीं भर तो रात वो गर्भभूत जो भरता का आत्मा के समान सारभूत जो वीरी है जो गर्भभूत है उसका वर्धन करने वाली ऐसा वह जो स्त्री भावित च भर्तरा भवती भर्ता के द्वारा पति के द्वारा वह रक्षणी होती है रक्षण करने योग्य होती है इस तरह से स्त्री पुरुष का परस्पर उपकार कथन किया जा रहा है यहाँ पर नहीं उपकार प्रत्युपकार मंत्रण लोक कस कि निश्चित संबंधों को बद क्योंकि उपकार और प्रत्युपकार के बिना इस लोक में किसी का भी किसी के भी साथ में संबंध नहीं होता है ये तो आज कल साधुओं के लिए भी समस्या ना आप जब तो भजन कर रहे हैं तो कोई आपको कुछ नहीं पूछेगा कोई कुछ नहीं देगा आप उनके लिए क्या कर रहे हैं वो देखेंगे आप योग सिखाएंगे अब रामदेव योग सिखा रहे फिर लोग उसको पसंद है अब देंगे मैं बेटे पढ़ूंगा पढ़ाऊंगा भजन करूंगा कोई नहीं पूछा करो मरो जो आ रहे हैं खाओ आपने टपक लिया आपके अब से टपके क्यों फिर भी कुछ न कुछ करना ही पड़ता आ रहे हैं दुख दुखी सुना पड़ता है आप भगवान करेंगे कृपा करेंगे ऐसे कुछ बोलना पड़ता है सांत्वना देनी पड़ती है नहीं तो जड़ी बूटी होता कुछ ताबिज बना के दो या झाट फूट करो या ज्योतिष देखो कुछ न कुछ खटपट कहिए भी कौन कुछ देता किसी को मैंने उपकार वो आपको दस रुपये देना चाह रहे हैं लेकिन आप उसको दस रुपये के बराबर कुछ देनी पड़ेगी या सौ रुपये की चीज आप दोगे तो दस रुपये हो देगा ये दुनिया है ये गई भाष्कर आज से कितना हजार साल पहले लिख दिए कहते हैं कि है। है। लेन देन से ही सारा संबंध बनते हैं पति पत्नी का भी संबंध लेन देन को लेकर ही है उसके बिना नहीं हो सकता हूँ आते वले चिंकी और पत्नी पति का सेवा कर रही है लेकिन पति का भी कर्तव्य है ऐसी स्थितियों में पत्नी की सेवा करना तम गर्भ स्त्री यथोक् गर्भधारण विधानती धारे प्राग उस को नीचे गर्भधारण विधान पूर्वक्त गर्भधारण विधि के द्वारा जो विधि है शास्त्र में उस विधि से गर्भधारण किया गया है उसको प्राग जन्म जन्म से पहले तक धारण की रहती है पिता अग्रे अग्रे मने पूर्व उत्पन्न होते ही बराबर जन्म से उत्पन्न हुआ उस बालक का कुमारम जात कर्मादिना पिता भावी जात कर्म आदि के द्वारा पिता उसका भावना करता है और तो उसके संस्कार करता है मंत्र जल प्रोक्षणादिना अनंतरम जातकर्मा करता जन्म न प्राप्त क्या संस्कार कर रहा है देखो टीका में जन्मना प्राप्त प्राक सीमंता सीमंत संस्कार होता है पुंसम संस्कार होते हैं पुन सबको कर रहा है और जन काले सुख निष्क्रमणार्थम मंत्र जल प्रोक्षण आदिना अनंतर चातकर्मा जन्म से पहले सीमंत पुंसवन आदि कर्म कर रहा है जन्म काल में सुख निष्क्रमण मंत्र जल प्रोक्षण आदि करता है और जन्म के अंतर जात कर्म आदि करता है इस तरह से पिता उस गर्भस्थ बच्चे को गर्भ काल गर्भ निष्क्रमण काल निष्क्रमण उत्तर काल सभी काल में संस्कार के माध्यम से उसको संस्कारित कर रहा है उस बच्चे का इस तरसे एक तरसे बता रहे हैं। पिता जात कर्म वाली नित्य विधायक विधि के द्वारा जात कर्म संस्कार करना चाहिए क्रम बता रहे संसार, हैं कैसे कैसे जन्म लेता है इन साथ, साथ ये सारी बात प्रत्येक वाक्य विधि है यहाँ विधान कर रहे गर्भाध्यान संस्कार कैसे करना कब करना क्या करना उसका संकेत कर दिया गर्भ को धारण किए तो उसकी सेवा करनी पड़ेगी नहीं उसे हमेशा लेना वो भी विधान कर दिया अब संस्कार बालक का जन्म से पहले जन्म काल में जन्म उत्तर सब करना ही चाहिए अब सब युमारम जन्मनो अधिऊर्धम अग्रे जात मातमेव जाती तद आत्मान भावती वह जब पिता गर्भोहूत मात्र जय यदिश्मा जिसलिए वह उस कुमार को जन्म अधि जन्म से ऊर्धम बाद में अक्रम जात मात्र में वह उत्पन्न होते ही बराबर तुरंत जात कर्म आज संस्कारों के द्वारा जो वह भावना कर रहा है वास्तव वा में अपनी ही भावना कर रहा है तो आत्मा नो भाव वह अपने आप देखेंगे अपना ही चीज वहां गया है ना अपना ही वीर वहाँ गया है खेती में वो खेती की रक्षा नहीं कर रहा है वो पत्नी की सेवा नहीं कर रहा है एक तरह से अच्छा यह है अपने ही बीज जो बोया है उस बीज की सेवा करना है बीज वहां पर चल रहा है ना जिस आप खेती देखभाल कर रहे क्यों खेती को देखभाल कर रहे हैं क्योंकि आप उस खेती में धान बोए हैं गेहूं बोए हैं सब्जी बोए हैं फल बोए हैं आपका आपका लालच किसमें है तो फसल में उस चक्कर में आप खेती देखभाल कर फसल के लिए इधर से यहां पर भी आप अपना वीरी को रूपा बीज को बोए है इसलिए पत्नी की सेवा कर रहे हैं का तात्पर्य वास्तव में आप उस बीज की रक्षा कर रहे हैं बीज की सेवा कर रहे हैं उस बालक की सेवा कर रहे हैं जो आपका एक प्रतिरूप है वो प्रतिनिधि बनने वाला है इसलिए उसकी सेवा करनी पड़ती है कश्याम पुनर्नवोभूत दसवें मासी जायती थी मंत्र शिषा वहां पर नौ महीना होकर गया दसवें महीने में जरूर वो बच्चा का जन्म होता ही है इसलिए पिता अपने आप की संस्कार कर रहा है पितुर आप कई वही पुत्र रूपेण जायते शास्त्री क्या है? पिता का अपना ही स्वरूप पुत्र रूपेण दूसरे रूपेण उत्पन्न हो रहा है तथा ही उत्तम पति जायाम प्रवेशती पुनर्नवोभूत दशवें मासी जायते इति मंत्र शेषा जिस ने क्या कहा पति जायाम प्रवेश पति स्वयं पति में प्रवेश कर जाता है प्रवेश करके वहां पर तस्याम नव नया होकर के दसवें मास ही दसवें महीने में जन्म लेता है ऐसा संपूर्ण है वो पुत्र अपने आप को पुत्र रूपेण पैदा करा करके वह उसका संस्कार आदि के संरक्षण क्यों कर रहा है क्या फायदा है करने का क्या मोक्ष मिलेगा क्या चाहते नहीं भाई मोक्ष मिलने वाला नहीं है इसे हाँ? किम किम ही। मैं पत्त, पत, बच्चा पत्त क्या करूंगा मुझे हाथी घोड़ा पालकी से क्या करूंगा मेरे को क्या होने वाला है अर्धा दिन सबसे कुछ नहीं केवल संसार मिलेगा बंधन मिलेगा दुख मिलेगा इसे मुझे सब नहीं चाहिए मुझे मोक्ष चाहिए वो यहाँ पर इन डायरेक्टली कह रहे हैं परोश रूपेणा ये सब साधन किसका है नहीं है आदि का वेशम लोका नाम संतिया अविच्छेदाता एक, एक लोकों के अविच्छेद के लिए है मोक्ष के लिए नहीं पुत्रोत्पादन आदि जो है लोक का संतति इसका प्रयोजन है लोक का निरंतर बने रहना ही इसका मुख्य प्रयोजन है क्यों पुत्र आदि पैदा होने से कर्म का जो परंपरा बना रहेगा कर्म की परंपरा बनी रहेगी तो कर्म के वजह से लोक लोग बिटके रहेंगे जो लोका नाम संत्य और कहा पुत्रोत्पादन यदि नितने भी लोक है वो ब्रह्मलोक से लेकर नीचे पाता लोक तक ये सारे लोग पुत्र उत्पादन आदि यदि लोग न करें तो पूरा जाएगा नष्ट हो जाएगा नाश हो जाएगा फल हो जाएगा न कर्मणा न प्रजया धनी इत्यादि मोक्ष प्रकरण पुत्रोत्तिर वैराग्यार्थ्य प्रकृत श्रुतियम लोक साधु पुत्र पौत्रदियों गृहते दे, उनकी संतती के लिए है अंतिम पंक्ति इसलिए करें पुत्रोत्दन से पुत्रोत लोकसंतर प्रयोजन इति ये वदंत आश्रुत तोक्षरस्तम स्पष्ट भाषण पुत्रोत्दनावेदे ना सतता प्रबंधरूपेण वर्तन्े न लोक तस्विच्छेदा तत्कर्तव्य मोक्ष भाष्य इस प्रकार से कर्म का अविच्छेद के माध्यम से संतता प्रबंध रूपेण धारा के समान विद्यमान रहने से ही ऐसा होते हैं ये सारे लोग विद्यमान रह जाते हैं असमाज तदिच्छेद आय तत्कर्तव्य लोकों का अविच्छेद के लिए तत्कर्तव्य ने पुत्रोत्पादन आदि कार्यो को अवश्य करना चाहिए विदिता पुत्रोत्पादन अवश्य से न मोक्षा मोक्ष के लिए करने की जरूरत नहीं तदस्य संसारेण कुमार रूपेण मातृद्रा यद रेत रूप अपेक्षा जन्म द्वितीय अवस्था तदस्य संसारेण इस संसारी का जो यहाँ से मर करके पहले क्या हुआ था धूम आदि क्रमण स्वर्ग आदि में गया वहां से बादल हुआ अन्न हुआ इत्यादि क्रमण पुरुष में जाके वीर होकर के जन्म जन्म लिया था वीर रूपेण तो संसारी का तो लोकों में वीर कब हुआ? के बन के क्या फायदा परिणाम हो गया इतने मात्र से उसका पहला जन्म नहीं माना जाता किंतु स्त्री में जब जाता है गर्भ में टिकता है तब तो उसका तो बाद में तो उसको बाद में पहले से ही रहता है गेहूं में भी है क्या बोला था पहले भी उसका अभिमान कर रहा है वो मैं हूं गेहूं शरीर वाला मैं हूं प्रत्येक दाने में जीवात्मा उसका अभिमान कर रहा है लेकिन उस आप पिसोगे उसको दर्द नहीं होएगा क्योंकि शरीर के साथ प्राण साविष्ट हो जैसे हम लोग को इसमें एक कांटा घुस जाए दर्द होता है वैसे उसको गेहूं को पिस्ते रहो कुछ नहीं होता कारण क्या है उसका अभिमान मात्र है तालात्म नहीं है दोनों में अंतर है आप शरीर का अभिमान मात्र कर रहे हो तालात्म ना हो तो कुछ भी होते तालाब में होने पर समस्या है आप देखो स्वयं रहते हो उस समय तादाद में नहीं है तो मच्छर काट के खून पी रहा आपको क्या मालूम खटमल अपना कोठा लेके जा रहा है अपने भोजन पानी भंडारा थे खाते आपको मालूम नहीं कि उस समय तादाद में नहीं उस समय तादात नहीं है अब जागरक में क्या है तादात में एक मक्खी भी आके बैठ जाए आया करते नहीं करते तादाद में भाव केवल अभिमान और अभिमान विशिष्ट तादाद दोन महीने अभिमान सदा रहेगा लेकिन नहीं रहेगी सदा नहीं रहता बेहोश अवस्था में ताकत नहीं रहता है में ताकत नहीं रहता है लेकिन अभिमान तो सदा है, वहां भी सब, यहां पर हम लोग बताते महीने में जीव प्रवेश कर करके हम लोग जो कहते हैं उसका तात्पर्य क्या है तादात में हो जीव तो उसमें प्रवेश हो गया जब प्रवेश हुआ वो समझ आ समाप्ति में क्या कहा स्त्री का योनी को प्राप्त न करू ऐसे कहा था स्त्री का योनी में प्रवेश करता भी उस समय भी जीव कमाल में प्रवेश कर रहा हूं वीर के माध्यम से वीर का अभिमान करते हुए मैं अंदर जा रहा हूँ उसके लिए प्रार्थना करते है। मैं ऐसा कभी ना हो दो बार अंदर ना हो जाऊं ये प्रार्थना कर रहा इस है स्पष्ट जीव जाना और यहां पर लेकिन वो जो का गर्भ परिषद में सात महीने में वह शरीर में प्रवेश करता है का मतलब क्या इस शरीर के साथ तादात्मक गर्भ के अंदर सातवें महीने में जो बच्चा हो सात महीने का होता है तब तो उसके साथ वो तो तादात्म्य भी हो जाता है अभिमान है उस पिंड में तादात ये अंतर अभिमान तो सदा है कहा जाएगा जीव प्राण है कहीं ना कहीं प्राण के साथ विशिष्ट होकर के अभिमान करते तो तो तो तो रहना ही पड़ेगा तो रह रहा है इसे यहां पर कहते हैं अश संसारे ना कि संसारी का कुमार रूपेण, ना मातृदर माता के उदर से ये निर्गमन जो बाहर आना होगा रेत रूप अपेक्षा रेत रूप धारण किया था पहला था उसके उसकी से ये क्या द्वितीय द्वितीय जन्म अवस्था आवश्य अभिव्यक्ति मैंने मातृ शरीर रूप दूसरा मकान था इसका पहला मकान कौन सा था बाप का फिर दूसरा मकान कहा रूप गया था माँ के शरीर में वो दूसरा मकान के समान आवास था उससे उसका उससे बाहर आना उसके जो अभिव्यक्त हो जाना जो थी वो हो गया अब तीसरे मकान में आ गया तो तीसरा मकान कौन है ये जरा इसमें स्वस्वय माता पुण्य कर्म्य प्रतिधीय अथा स्वयं इतर आत्मा कृत्यो गृत व्योग स इत प्रेम पुनर्जा तदस्य तृतीयं जन्मः अस्य पितुः जन्म आत्मा इस पिता का वह पुत्र रूपी जो आत्मा है वह शास्त्रोक्त पुण्य कर्मों के संपादन के लिए पुण्य कर्मभ्य शास्त्रोक्त पुण्य कर्मों के संपादन करने के लिए ही प्रतिधियते पिता क्या करता है उस पुत्र में को प्रतिनिधि बना देता है प्रतिधियते का मतलब क्या प्रतिनिधित्व न स्थापित उसका तो कर्म बुजाने को प्रश्न में आता है पिता जब या तो मर जा रहा है तब अतवा इतना बूढ़ा हो गया अब आगे कर्म कांड कर नहीं सकता बैठ के हमला भी नहीं कर सकता है बीमारियां हो गई तो क्या करेगा वो बेटा को बुलाएगा जो योग्य -योग हो चुका है उसका शादी हो गई अब कर्म कांड करने का अधिकारी हो गया है उसका बेटा हो गया है तब बुलाकर बेटे क्या बोलते हैं मैं बेटा अहम ब्रह्मा, तुम ब्रह्म अहम लोक ऐसा उसको अपना मैं आज वेजों को पढ़ा, अब तू वेदों को पढ़ो बढ़ाओ मैं आज तक ये कर्मकांड किया कराया अब तू यज्ञ कर्मकांड करो कराओ आज तक तो मैं लोक की जो है रक्षा करने के लिए सारा विधि विधान का पालन किया तुम्हें लोकों की परंपरा रक्षा करने तुम्हें अपने पालन करना ऐसे उसके सर्वा समस्त अधिकारों को शास्त्रीय अधिकारों को सौंप देता है पुत्र क्या? उसको संकेत कर दिया जो विस्तार है उसको कर्म्य प्रति जो है जो था पितृण देव ऋण उससे ऋण हो गया आज तब वो मरने की तैयारी कर लेता है मरता है वही उसका तीसरा जन्म इतरात्मा अन्य जो पितारुपी आत्मा है वृद्ध होने जाने पर होकर वूढ़ा हो करके उड़ा हो करके यहां से प्रति प्रति मने यहाँ से मर के प्रस्थान कर जाता है सही प्रयन एव वह यहाँ से प्रस्थान करते हुए ही क्या है वो पुनर्जायते व मरते वक्त ही अगला जन्म उसको दिखाई देता है जलुका न्याय पहले समझा चुका हूँ ना जलुका न्याय से अगला जन्म उसको दिखाई दे रहा है इस शरीर को छोड़ते हुए इस शरीर का विमान और ताजत भाव को त्यागते हुए अगले शरीर का विमान और कर लेता है यही उसका तीसरा जन्म है समझो इतर प्रेमे व तदस्य तृतीय जन्म हो यही इसका तीसरा जन्म है कहते हैं आपने तो संसारी का पहला जन्म दूसरा बता दे जो संसारी ऊपर से आया पिता रोटी के माध्यम से खा के अंदर ले लिया उस जीव को संसारी को और संसारी वीरी बन गया और वही संसारी पत्नी में गया वही संसारी का जन्म हुआ और उस संसारी का तीसरा जन्म बताने जब बाप का मरने को तीसरा जन्म कैसे बोल रहे हो आप जब आशन गवित देंगे पिता पुत्र का अनुन्नी भाव को लेकर के कह कर दिया जाता है आखिर वह पुत्र भी क्या होगा एक दिन बूढ़ा गुरु मरेगा ही उसका भी अगला जन्म होगा अतः उसका तीसरा जन्म माना जाएगा अश पिता स्वयं पुत्रात्मा पुण्य भी शास्त्रोक्त्य कर्म्य इस पिता का स्वयं वह जो पुत्र रूपे न पैदा हुआ है जो पुत्र वह पुण्य कर्म पुण्य कौन से शास्त्रोक्तभ्य शास्त्रोक्कर्मों के लिए ही वह कर्मभ्य कर्म निष्पादनार्थन कर्म का निष्पादन कर करने के लिए प्रती पितुस्ता पित्रा यद करते तत्ता पिता के स्थान पर पिता के द्वारा जो जो कर्तव्य है उन सबको करने के लिए उसका प्रतिनिधित्व न स्थापित बहुत सुंदर वितरण का धैर्य देखिए एवं अभी तक जो हुई कहानी क्या है पिता का शरीर में ये थाना कैसे था वीर रूपेण वीर क्या पवित्र वस्तु है क्या अपवित्र तभी जब वीर स्खलिन होता है तो क्या बोलते हैं अशुद्ध हो गया जनऊ बदलना पड़ेगा नहाना पड़ेगा शुद्धिकरण करनी पड़ेगी सारी जब जब स्वप्न दोष हो जाता है वीर स्खलन हो जाता है तब तक जनेऊ बदलना पड़ता है संस्कार करनी पड़ती शुद्ध करना पड़ता है नया जनऊ पहनना पड़ता है नहा कहते हैं अत्यंत अशुच अत्यंत अशुचित रेत रूप में शरीर कैसा है सबसे पहले अत्यंत अशुद्ध है शरीर पसीना से पिशाब से टट्टी से भरा पड़ा है दुर्गंध है मलिमल अंदर है अत्यंत शुद्ध शरीर में अत्यंत अशुद्ध रेत रूप में पहला अवस्थित था और वहां से निकल कर के और खराब जगह पहुंच गया केवल मूत्र स्थान से अंदर घुसा और मूत्र आशय से विशिष्ट गर्भाशय में पड़ा है वहां उसमें केवल मूत्र और कुछ नहीं मल मूत्र केल और कुछ नहीं अंदर इसे कहते हैं तथोपि निर्गनम ततो, ततो मात्र उदरे मलमूत्रा क्रांति विष्टा कृमि वाता के उदर में मल और मूत्र से घिरावा होकर के विष्टा कृमि के समान विष्टा के पड़ अंदर पड़ावा के समान ये भी वह पड़ावा रहता है तो फिर उसी मूत्र के द्वार से जहां से प्रवेश किया था तो वहीं से बाहर निकलता है बच्चा कर तो निर्गणन चौ इत्यादि अत्यंत कष्ट अत्यंत क्लेशकारी क्लेश प्रक्रिया है ये पुनर्जन की प्रक्रिया जन्म अनंतर अपे न स्वातंत्र सारा कष्ट धारण करके ऐसे गंदे गंदे जगह पर रहकर लौटने के बावजूद भी स्वतंत्रता मिला गया है? नहीं है। ये पिता का शासन, माता के शासन के अधीन रहता है बड़ों के शासन के अधीन रहता है और जब बाप मर लगता है अपना सारा अधिकार भाई आशे तेरे को सब काम करना है तेरे को सौंप के जा रहा हूं मैं तो जिंदगी भर और उसको करते रहेगा सर्वदा कर्म अनुष्ठातव्य वन सर्वदा कर्म करते ही रहना चाहिए ऐसा पुत्र कर्तव्य पिता पुत्र के द्वारा कर्तव्य जो पिता का उपकार है उसको पुत्रे कर्तव्यं कर्तव्य पितुर उपकार दर्शे थी सोश इत्यादि इसलिए पिता का दो शरीर समझा एक तो उसका अपना अपना शरीर है और दूसरा बेटे का शरीर अपना ही शरीर है तो हो दो आत्मा स्वदेह पुत्र उपयोग का का क्या है आगे कर्म बनाए रखना और अपना शरीर का मर के अगला पर दो प्रयोजन हो गया दो शरीर का हर एक बाप का दो शरीर होता है यही तो खुद का शरीर और जो तो बेटा रूपेण जो शरीर है वो भी उसका अपना शरीर माना जाता है अभिद को लेकर के तथा च विद्या के। इसी बात विद्या में वाचन अनुशिष्ट्रहम ब्रह्म अहम यज्ञ पिता अनुशिष्टा पिता के अंदर उपदेश दिया जाता है क्या अहम ब्रह्म अहम् यज्ञ अहम लोक ब्रह्म तम यज्ञ तम लोक ऐसा कर दिया जाता है इत्यादि प्रतिपदे इत्यादि को वह प्राप्त करता है व्याख्या ज्ञानगिरी में संप्रति क्यों पड़ा कि संप्रदान स्व कर्तव्य है उसको पुत्र में स्थापना करना अपना कथन कर्तव्य है सा स्थापना विद्या उसको संप्रति विद्या कहते हैं अगला प्रश्न मन क्योंकि जब मरता हुआ अब मैं सो, सोच रहा है मेरा मरने का समय आ गया है बुढ़ापा आ गई है ऐसे निश्चय कर लेता है परलोक गमन निश्चित होती है परलोक गमन का निश्चय होता है, पुत्र तुम ब्रह्मा, तुम तुम इस है? मया ब्रह्मा, आज तक मेरे द्वारा पढ़ा हुआ जो वेद है वो आप तेरे द्वारा पढ़ने योग्य है समझो तुम पढ़ना चाहिए तुमको तुम्हारे कर्तव्य तुम पढ़ोगे इस चीज को कर्तव्य ज्ञ मेरे द्वारा कर्तव्य जो यज्ञ था आज तक अब तुमने त्वया कर्तव्य अब तुम्हारे द्वारा कर्तव्य यज्ञ अहम से हमेशा मया तो लेना है तुमसे तो लेना है मेरे द्वारा आज तक जो पढ़ा था वेद अब तेरे द्वारा पढ़ना चाहिए अब तुम्हें पढ़, तुम पढ़ो और तुम्हारे द्वारा इसका अध्ययन करना चाहिए इस से मेरे द्वारा यज्ञ किया गया उन्हीं यज्ञों को अब तुम्हारे द्वारा अवश्य करते रहना चाहिए मया संपाद्यो अय लोक त्वया तवया संपाद्य आसन मेरे द्वारा सम्पादित योक अब तुम्हारे द्वारा सम्पाद्य लोक निंपावशिष्टा सन पुत्रो इस तरह क्या कहता है उसके बाद में अहम ब्रह्म अहम यज्ञ अहम लोके अर्थात अहम ब्रह्म मै वेदों को पढ़ूंगा यज्ञों का अनुष्ठान करूंगा इस माध्यम से लोगों का संपादन करूंगा या इसे मैं स्वीकार करता हूँ ऐसा वचन देता है पिता को इसी का नाम संप्रिक बल्कि सन्यासी ने भी कर दिया एक जगह एक मंडलेश्वर ने अपने उत्तराधिकारी जब बैठा रहे थे उनको यही मंत्र बोल दिया सुन के मुझे तो हैरान रह लगी क्या हो रहा है बाप बेटा तो है नहीं एक सबसे बात सबसे बड़ी बार दूसरी कर्माधिकारी न वो कर्माधिकारी दोनों सन्यासी अग्नि को त्याग चुके हैं ये कैसे कह रहे है, है? आम भ्रह्मा, तुम ब्रह्म और अभी जो में कैसे कह रहा है अहम ब्रह्म यज्ञ अहम लोक कैसे बोलती अच्छे लाने लेकिन न कर्म का अधिकार है न लोक रक्षा अच्छा का अधिकार ना कुछ परमों से सन्यासी हो ऐसे हमने देख करके आश्चर्य कर गया है बड़ा विद्वान सन्यासी है भाई वो बोल रहा है विद्वान चेढ़ा पोचा कम विद्वान नहीं वो भी बड़ा विद्वान गुरु चेढ़े से बोल के उसने सब इसका अधिकार सौंप दिया गद्दी भी सौंपा उसके साथ साथ भी सौंपा बड़ा आश्चर्य हुआ इधर से आजकल भी जहाँ है वालो जहाँ इस जानकारी है ऐसे विशेष रूप से न विद्वान ब्राह्मणों में दक्षिण में तो ऐसे बहुत तो कर्मकांड में दक्षिण में पहुंच जाता है इसलिए इसकी रक्षा हो रही है कहते कर तुम कर्मकांड भी करो बड़े नौकरी भी करो तुमको वो भी स्कूल में पढ़ाई पढ़ा देंगे नहीं तुम्हें कर्मकांड भी पढ़ना पड़ेगा सीखना पड़ेगा यहाँ पर आए थे दो पंडित एक बार हवन करने के लिए दिल्ली से बुलाया गया था दक्षिण पद से पूजा पाठ करने के लिए दोनों नौकरी करते थे नहीं दोनों वैसे ही चोटी रखकर हुए हैं पूरा ब्राह्मण है पूरा कर्मकांड जानते हैं परंपरा रक्षा इस तरह से कर रहे हैं हाँ? सब है नहीं नहीं क्यों नहीं वो भी पढ़ते हैं पढ़ते हैं व्याकरण भी पढ़ते हैं सब पढ़ते हैं ऐसी बात नहीं नहीं पढ़ते हैं जिसका जो परंपरा में जो जो विषय वो सब विषय पढ़े अपनी शाखा और अपना कर्मकांड उतना नहीं है शाखा तो पढ़ते हैं कर्मकांड पे पढ़ते हैं उसके उसकी भी है उसे गहराई में नहीं जाएंगे वो क्यों करेंगे व्याकरण परंपरा तो कैसे अच्छा होगा नहीं था तो न्यूनतम जो आवश्यकता है वो सब पढ़ते हैं साहित्य भी पढ़ते हैं अथा अनंतराम पुत्र निवेश इस प्रकार से पुत्र सारा कर्मेद और लोकों के रक्षा अधिकार को सौंपने के बाद अथक मतलब अपना भार जो था, पुत्र, पुत्र, पुत्र उसकी अपेक्षा से दूसरा जो पिता का अपना शरीर है उसको तो कृतकृत्य हो कर्तव्या कृत कर्तव्य कैसे हो गया कृतकृत्य मोक्ष पाके कृत कृत्य नहीं हुआ जो ऋण त्रय था देव ऋण पितरण और ऋषि ऋण उन तीनों से उऋण हो गया विमुक्त हो गया इसलिए कर्तव्य को कृत कृत्य कह दिया गया जीर्णति मनि प्रियोदे जीर्ण शरीर वाल करके मर जाता है सही तो अस्मात्मे वह पिता वृद्ध पिता इस जीर्ण शरीर से निकलते हुए प्रत्यजन्नेव, शरीर को त्यागते हुए ही तृण झलुकावत भास्करवत उपाधान देहांतर को ग्रहण करते हुए कर्मचित जो अपने कर्म से द्वारा प्राप्त जो प्रार कर्म से तय हुआ है जो उस शरीरांतर को प्रा, प्राप्त करता हुआ पुनर्जायते, पुनर्जन्म लेता ले है वो आंदगी बड़ा सुंदर समझाया तृण जलुका तृण से अंत गृणांतरम आक्रम्य आत्मा नाम देहम पुरुष नृणादी पूरा तृणम मुंचती जैसे तृण नाम की एक कीड़ा है वो क्या करता है घास के अंतिम कोण में जो खड़ा होगा करते रहेगा मुझे जहाँ दूसरा घास का पकड़ा गया कोई चीज पकड़ में चट पकड़ लेगा और पीछे वाले छोड़ करके उस जुड़ जाता है ऐसे ही वो चलता है तृणान्तरम तो आक्रम्य तृणातर में पैर करके आर को से मार्ग ले जाता है को क्या देता है मध्य में कोई विलंब नहीं है भूत होनी प्रेतोनी जो शरीर मिलना है यादनामय शरीर जैसी शरीर मिलनी वो मिलेगी उसको कर्मचि देहांत उपाधान पुनर्जा दिख तभी देंगाभ्याम तो लोकांत्र शर्ग्रहणमु यद्यपि देवयान मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग दिव्यायन मग पियान मग दक्षिणागे जा लोकांतरमी जाग्रगे शरीर है सहय्या उभयव्यामोह तेरूत्र उभयव्यामोह तत्देसूत्रे ब्रह्मसूत्र मेंग तौमो अग्त् तत्सिद है गयत्री दे सूत्रार्थ है सूत्र बताया गया टिप्पण में स्पष्ट है आकाशात चंद्र समय चंद्राज युत न तो पुरुष देहत्याग काले तथा ऐसा है यद्यपि तथा सविज्ञानी स विज्ञानमे अनुवाक्रमतीसम भाविशर उत्ति काले कहा गया वासनामय भावि दिखाई दे रहा है शरीर नहीं है स्वर् आकार दिखाई देता है चित्र दिखता है जो स्वर्ग का जन्म लेना है उसने स्वर का चित्र दिखता है उसके साथ हो जाता है वो अच्छा लगता है बढ़िया। कहां है, कोई सुनता है नहीं पारक्रमानुसार दिखाई दिया परमात्मा तो मर्जी है आपके प्रारक्रम जो तय हो गया उसके अनुरूप दिखा दिया वो आपको प्यारा लगता है भले उस शरीर नहीं है और उस माध्यम से उसी चित्र के आगर को पहुंचेगा फिर सूरी के अंदर पहले स्वर में जाएगा ना उस कवीरी में फिर स्वरि में प्रवेश करेगा फिर वहां से जन्म लेगा फिर राजा का कहानी आता है ना ऐसे उसको पता चल गया कि आगे मुझे स्वर बनना है और जो अनेक बच्चे होते स्वर्गीय एक साथ तो ने ही मई होने वाला ये भी मालूम था वो अपने बेटा को बोला राज बेटा देख मैं मैं स्वर बन नहीं रहना चाहता हूँ इसलिए ऐसे करना जैसे जन्म होगा ना मेरा तुरंत तो गला काट दूंगा कहते ठीक तो है बता दे अमुक स्वर में मैं आऊँगा वीर बन के अमुक स्वरी में वीर इतने तारीख को बोएगा फिर इतने तारीख पर मेरा जन्म होएगा होगा छठा वाला मैं रहूंगा तुम्हारा तो ठीक है वो बेचारा उस स्वर को लाके राजा बन गया हो तो बाग तो मर गया बोल करके तो राजा जब बना वो पुत्र जो राजकुमार जो राजा बन गया वो उस को अपने राजमें पाला स्वर को भी लाया पाल के वहां बच्चा जैसे छठा हुआ छठो पकड़ लिया उसने हम मार बड़ा चित्र चीखने लगा चित्र चीखने लगा रही अन्नी सब जैसे रो रहे हैं रो रही रहा। इसका मतलब क्या बात है परेशानी हो रही पकड़ो मैं गला मैं खड़ रहा हूं तो क्यों परेशानी हो रही है किसी आत्मा से तांत्रिकों को बोले आत्मा से बात करो आत्मा से बात किया तो राजा बोलने लगा मुझे नहीं मारना बेटा मेरे को मत मारो यही बहुत अच्छा लग रहा है वो तो बेकार था राजा कैसे राजा बनना बेकार टेंशन ही टेंशन अच्छा था वहाँ बड़ा मस्ती तो कहीं कीचड़ में लोटो कोई मतलब लोग कथा कर लो सुनाते है तात्पर्य यही है कि आप जो भी योनी है, आप में ना वही आपके लिए प्रियतम शरीर महसूस होता है संसार का अतव वो चीज वासना में दिखता है शुरू में कुछ हिस्सा तो तायात्म हो जाता है तब शरीर को भाईश्वर उत्क्रांति काले गृंडा तभी प्राय प्रणचलुका निदर्शन द्रष्ट्य मृत्ता प्रतिप्त यृतीय जन्म तिता का से मैं असं पिता मृत् मर के दोबारा प्राप्त कर रहा है जो वही उसका तीसरा जन्म है समझो तब शास्त्र का महाराज पिता का तीसरा जन्म कहाँ पिता से अलग का बताया आपने पिता से अलग था ना वीर उसका पहला जन्म बताया उसका ही दूसरा जन्म बता दिया और तीसरा जन्म उसी का बताना चाहिए था आपने तो पिता का मरने का बता दिया द्वितीय जन्म उत्तम तिव तृतीय जन्मनी वक्तव्य प्रयत पितुर जन्म तृतीय कथम उच्च बहुत सुंदर पूर्व पक्ष है कहता आपने कहा था ऊपर के कौन से होते हुए संसरण करता हुए जो जो संसारी संसारी जीव है वो रेत था संसारी जो पिता से अलग है है ना जो पिता पिता शरीर में आया है। इसे कहते हैं से भिन्न पितु सकाशांत संसर तो रेतो रूपण प्रथम जन्म पिता से अलग होकर के पिता के शरीर से निकलते हुए वह संसारी का स्त्री में जाना ही रेत रूपेण स्त्री में पहुंच जाना ये पहला जन आपने कहा था और उसी संसारी का जो रेत रूपण प्रवेश किया रेतो रूप अपीय कुमार रूपे बाहर आ जाना माता के शरीर से जन्म उत्तम और अब तीसरे जन्म बताना होता तो उसी का बताना चाहिए था तस्व तृतीय जन्म नहीं वक्त कहा उसी संसारी का नहीं बेटा का मरने को बताना चाहिए था ना जो संसारी कला रेत रूप ने जन्म लिया तेरे कुमार रूपये जन्म लिया उसी का तीसरा जन्म बताना चाहिए था बताने के लिए आपने क्या कर दिया मरता हुआ बाप का तो दूसरा शरीर दिखाई दे रहा है तो हो रहा है, उस जन्म को ही आपने तीसरा जन्म बता दिया पहले दो जन्म अन्य और तीसरा अन्य बता रहे हो तीसरा कैसा होगा उसको जोड़ कैसे रहे आप ये पूर्व पक्ष पूछता है कथम उच्च देषाह पिता पुत्र और एकात्म से वक्षित होता सुंदर उदृष्ट है तो दे दिया कि पिता और पुत्र के बीच में एकात्मता यहाँ विवक्षित है इसलिए कोई दोष नहीं पिता का मर के जन्म लेना भी पुत्र के मर के जन्म लेने के बराबर मान लिया जाएगा क्यों सो भी पुत्र स्वपुत्र बारह में जाएगा क्योंकि एक में दिन क्या होने वाला है वह जो पुत्र है वो क्या करेगा वो अपने पुत्र में भारत देगा जैसे बाप ने उसको दिया था वैसे भी बाप बनेगा और अपने बेटे को सौंपेगा कि नहीं सौंपेगा ये परंपरा चलनी है वो भी सौंप करके मरेगा कि नहीं मरेगा भारत निधायाव वह भी यहाँ से मरता हुआ पुनर्जा थे यथा पिता जैसे पिता मरा वैसे ये भी मरता दोबरा जन्म लेना ही है यह अनादिकालीन परंपरा है इसे प्रत्येक जीव का तीन जन्म माना प्रत्येक संसारी का तीन जन्म, जनता माता में जाना माता से निकल के कुमार रूपेण होना और अपने शरीर का मरकर जन्म होना ये तीन जन्म प्रत्येक संसारी जीव का होता हैत्र उत्तम इतरत्रापी उत्तम थे श्रुति जी चार पांच नंबर टिप्पणी मैने तृतीय जन्म अन्य मन पितरी ये उत्तम तद इतरत्र इतर तरह मैने पुत्रे अपि इति भवति इति यदि मनते ऐसे मानती श्रुति जो पिता में कह लिया गया है और तो पुत्र में भी घटा लेना चाहिए क्यों पिता पुत्र और एकात्म पिता और पुत्र के बीच में एकात्मता आभेद ही यहाँ सर्वत्रित होता है तीसरा के बाद तो जो पहले पहले कर कर कोई दिक्कत दिक्कत क्या वही तीसरा हो गया ना पहले भी क्या कर रेत रूप था वीर रूप था बच्चा रूप हो गया फिर कुत्ता रूप हो गया तो रूप बदल रहा है ना पहला रूप को अपने जन्म मान लिया उससे पहले क्या था वो चावल था दाल था गेहूं था कुछ था रूप तो बदल ही रहा।, तो रहा है अलग रूप तो प्राप्त हो रहा है अवस्था में धो रही है फिर हम उसका चरम चिन्हते हैं ये कोई जरूरी थोड़ी है कोई यार पे गेहूं बना था आदमी को कोई खाया गया चिंदा वीर कैसे बना आपके अंदर आदमी को तो खाए नहीं हम अंधु चावल दाल सब्जी रोटी खाए पहले जो भी जीव अंदर जाएगा चावल वाला सब्जी रुक नहीं जाता है सुवर स्वर को जन्म दे रहा है तो पहले सूर खाया गया वो तो सड़क गला सब्जी खाया उससे वीर बना उसका और वो मेरे सूर्य में गया और सूर्य से सुअर पैदा हो गए कुत्ता ने क्या खाया कुत्ते को खा के कुत्ते को जन्म दे रहा है कुत्ता ने तो रोटी दूध पिया रोटी खाया दूध पिया आपने जो दिया वो खाया पिया वो बेचारा उसे उसकी वीरी बना वो कुतिया में हुआ गया कुतिया से कुत्ता जन्म हुआ रूपांतर तो सभी में किसी भी योनि में देखना, खाते कुछ होता कुछ है विचित्र तो देखो गाय भी घास खाती है भैंस भी खाती है भैंसा भी खाता है साढ़ भी खाता है और भैंस में दूध होता है घास का और भैंस और साढ़ में दूध नहीं होता खाए वही तो घास इस मशीन भगवान ने ऐसे बना दिया इस मशीन में घास से दूध बनता उस मशीन में घास से दूध नहीं बनता भगवान की माया है क्या कर सकते हैं आप वही जरूर नहीं इसलिए हम यही बनेगा वही बनेगा कोई प्रमाण नहीं है इसमें और रहा है तो मान ले घास खा के दूध देती है व्यवहार हो गया किंग वो दिख रहा है ऐसे यानी नियम नहीं जो लोग घास खाता है वह हवा दूध देता है घर साढ़ भी देने लग जाएगा दूध वो भी घास खाता है व्यापति तो नहीं बना सकता नियम नहीं बना सकता ये भी जो जो दूध देता है वह वो, वो घास खाता औूध देती है घास खाती है।, है ये तो जैसा कार्य कारण संसार में दिख रहा है अवस्था देख दो बता दिया तद उत्तम ऋषि इस प्रकार से अगले मंत्र के अवतरणी का अगले बड़ा सुंदर जोड़ दे रहे हैं पूर्व अध्याय अध्याय प्रकरण उत्तम पूर्व अध्याय में अध्यारोप की प्रक्रिया बताई गई और आवश्यक वैराग्यार्थम यह प्रपंच उसी को दूसरे अध्याय के एक से चार तक क्या किया वहां जो निवास स्थान तीन बताया गया था उसी को वैराग्य के लिए यह थोड़ा विस्तार समझा दिया तस्वीन अध्याय तिवर्तित तस ना लेकिन उसी प्रथम अध्याय में क्या किया वो संसार निवर्तिय है इसलिए तथा अपवादार्थम तत्व ज्ञान उत्तम विस्तार के लिए ऋषिना तो तो ऐसा का मंत्र आरंभ हो रहा है क्या मंत्र देखिये गर्भेषाम जन विश्वास शतंबापुर आयसीयो वामच यही बात मंत्र में कही गई है गर्वे नुसन माता के गर्भ में रहते हुए ही अनु युषा अवेदम ऐसा रहते वक्त पश्चात तुरंत ही मेरे को समझ में आ गया मैंने इस वाक्य अग्निहारी देवताओं के संपूर्ण जन्मों को अच्छी तरह से जान लिया हम देवानाम जिन्हें जन्मानी तिरता चांदस है न ही जनमानी इन देवताओं का जितना भी जन्म है उन सब को अवेदम ऐसा देवाराम विश्वास जन्म मानी सर्वे सर्वाणी जन्म हम अहम अवेदम में जान लिया कौन देवता कहने का तात्पर्य शरीर को लेकर गाए ये जितने भी जन्म मरण हो रहा है प्रथम जन्म तृतीय जन्म वगैरह ऐसा अनंत जन्म अनेक योगी में भटका ये साफ जन्म किसका हुआ मैं जान लिया कि मेरा नहीं हुआ तो जन्म मैं तो जन्म लिया ही नहीं मैं तो अजन्म जरो मरो जो जन्म किसका हुआ था इस सुख शरीर का सुख शरीर में क्या है इंद्रिया है इंद्रियों सत्रह आइटम यही बार बार जन्म ले रहा था मैंने जन्म लिया यह बात वामदेव महर्षि गर्भ में रहते वक्त ही जान लिया शतम वापुर आयसी ही अरक्ष संसार बंद से मुक्त होने से पूर्व मुझे लोहे के समान सैकड़ों कड़ियों से बना हुआ जंजीर ने अवरुद्ध कर लिया था आयसी आया आया मैंने लोहा लोहे से बना जो कड़िया उन कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ते जाते नहीं हो तो बहुत बड़ा क्या होता है जंजीर बन जाता है चेन बन जाता है अनेक शरीरों का शायद प्रत्येक शरीर क्या है एक एक कड़ी बना एक कड़ी दूसरे जुड़ते जुड़ते जुड़ते क्या होता है बहुत बड़ा लंबा चैन बन जाता है जंजीर बन जाता है ऐसे प्रत्येक कड़ियों से बना हुआ अनेक का जंजीर से मैं बंधा हुआ था रुका हुआ था, बंधन महसूस होती थी में था। अब के कारण से मैं उसी प्रकार जंजीर को काट के निकल गया हूं जिस प्रकार से शेर पक्षी सर्र करके नीचे आता है और जाल को काट के जाल में फंसा हुआ चढ़िया आकर अपना भोजन उठा के ले जाता है उसी प्रकार मैं भी इस संसार का बंधन कारण भूत शर्व का जन्म रूपी जो चैन है जंजीर है इसे काट करके मुक्त हो गया अधा अधा एक नंबर टिप्पण आत्मज्ञान उदया प्राक आत्मज्ञान उदय से पहले मैं जंजीर से बंधा हुआ था और उसके बाद में शेनो जवसा निर तत्व तो ज्ञान के प्रभाव से मैं बाज पक्षी के समान इस जाल को काट करके बाहर निकल गया हूं इस प्रकार ऋषि ने गर्भ में सोते हुए ही काल में ऐसा कहा था संसर अवस्था व्यक्ति त्रेण जन्म प्रबंधारूढ़ सर्वोलोक संसार समुद्र निपतिता इस प्रकार संसरण गर्दे हुए विभिन्न अवस्थाओं में अभिव्यक्ति प्राप्त करता हुआ तीन प्रमुख अवस्था बताई गई गर्भावस्था में और तो कुमार रूपेणा और पुनर्जन्मने पर नया शरीर के रूप रूप जन्म मरण प्रवाह में होकर के आरूढ़ोक समस्त जीव संसार समुद्र संसारिपुत संसार समुद्र डूबा पड़ा हुआ है यह बात बता दिया गया था इन कथन चित श्रतम मात्र जाना थी लेकिन किसी प्रकार से अनेक जन्म भ्यास परिपाक अवश्य के वजह से किसी कृपाल गुरु और आचार्य की कृपा से जैसा शुभियों में कहा गया उस प्रकार उस आत्मा को जान लेता हूं तो क्या होता है कि किस्यां, अवस्थायाम जिस किसी भी में हो चाहे गर्भावस्था में हो या किसी पुरुष के अंदर मैं पढ़ रहा हूं यानी इसके अंदर वीर का अभिमान कर जीव भी सुन रहा है विदान और आप पढ़ रहे हैं आपके शरीर में जो वीर हैं, वीर के प्रत्येक बूंद का जो जीव जितने भी भी हैं, हैं। वो वेदांत सुन रहे उसी अवस्था में मुक्त हो सकते हैं विद्यमान वीर या जीव मुक्त हो सकता है और वीर गर्भ में रहते वक्त भी मुक्त हो सकता है वासना जग जावे मुक्त हो जाएगा या मां सुन रही गर्भिणी मां सुन रही वेदांत उसी से ही अंदर विद्यान बच्चे को विद्यान चुक जाए मुक्त हो जाएगा बाहर आकर के पढ़ कर मुक्त हो सकता है मरते वक्त अगला शेर प्राप्त भी मुक्त हो सकता है किसी भी अवस्था में मुक्त हो सकता है यह बात बताने के लिए कहा गया गर्भे घर गर में रहते क्यों कह रहे तात्पर्य है किसी भी अवस्था में जीव मुक्त हो सकता है अवस्था मुक्ति का बाधक नहीं होता है ज्ञान हो तो अवस्था बाधक नहीं ये बता कचित वस्ताया तुक्त हो जाता है तो वस्तु को पर मंत्र मंत्र के द्वारा भी कहा गया क्या गर्भेनु माता वि नू ये वितर्क वितर्क वितर है है है भी भी हो कहीं भी हो सकता सकता मुक्ति मुक्ति कहीं अनेक भावना परिपाक अनेक भावना उसे पूर्व जन्मों के अंदर की गई वेदांत रूपी जो वासना का परिपाक के वजह से ये शाम देवा नाम वाग्नि नाम जिनी मानी मन जन्मानी विश्वा इन वाक पर अग्नि जन्म हुए हैं, उन समस्त जन्मों जन्मों को लेकर के का जन्मों का रहस्य जान लिया ज्ञानगिरी इसीलिए जन्म ग्रहण रूपाणी तदुपलक्षित सर्वोपि संसारो वाघाविकण तेवता तो लिंग शरीर न तो असंग व्यापन मा परमात्मा पर मेरा जन्म हुआ ही नहीं है ये सब सुख शरीरों का ही जन्म हुआ लिंगशरीरकन्म भुआता और लिंगशरी क्या है वास्तविक नहीं है मिथ्या कल है अनेन पदार्थ पूर्वक आत्म जन्मुक्त यद्वा सर्व्यात्मन सकाशावेशा जन्मा अन्वेद आत्मा से ही ये सारा जन्म हुआ है मेरे से कुछ भी नहीं हुआ है एत जन्म मूल कारण ज्ञातवानस्मि इस जन्म का कारण मूल कारण है उस आत्मा को मैं जानता हूं तात्पर्य कोई कह सकता है महाराज गर्भ में कैसे बात हो जाएगा गर्भ में कैसे जानेगा ओहो अनुबुद्धवान ओहो मैं तो ज्ञान हो गया मेरे को मुक्त हो गया मुक्त हो गया ऐसा घर में रहते हुए बोल दिया ये कैसा हो सकता शंकाधिकार यदि में श्रवणारी ज्ञान सामग्री नास्ती श्रवण नहीं हो सकता मनन नहीं हो सकता वाणी बोल नहीं सकती गर्भ में तो कैसे बोल दिया मैंने जान लिया तथा पूर्वजन्मकृद श्रवणारी सामग्री वादेव प्रतिबंध निवृत्त हो सकते आप पूर्वजन्मकृद तो, श्रवणारी सामग्री का वजह से प्रतिबंध की निवृत्ति होने पर गर्भे भी ज्ञान उत्पत्ति संभव भाव गर्भ भी ज्ञान उत्पत्ति हो सकती है हो सकता है यही इसका भाषा, शतम मन अनेक सौ जन्म अर्थ नहीं सौ सतगर सौ जन्म अनेक जन्म हो चुका है बहवे मा माम पुनः आयसी ही आयस्यो लोहमय आयसी ही मैंने आयस्य लोह से बना हुआ लोहमय के समान अभेद्य है थे अज्ञान के वजह से अभेद्य के समान थे ये समस्त अनेक जन्मों का शरीरों की धारा इत है संसार संसार पाश पाश निर्गमनाद, अधो, से से से निर्गमन से पहले ये सब हम इस से सुरक्षित थे इस जन शरीर रूपी जंजीर से बंधे हुए थे अवरुद्ध थे और अब क्या हुआ शेन ही जालम भित्ता शेन के समय जाल का भेदन करके जब बड़ा तेजी से ज्ञान ना, ज्ञान द्वारा, इस, निकल गया। ओहो, तक, इस तरह से वामदेव ऋषि गर्व में रहते वक्त ही महान आश्चर्य बात को कहकर स्पष्ट कर दिए संसार को कि वास्तव में किसी भी अवस्था में व्यक्ति क्यों न हो यह अनेक जन्म का श्रणवि का भ्यास का परिपक्व अवस्था जिसकी किसी दशा में हो उसी दशा में आपको मुक्ति हो जाती है ऐसी द्रोव्या